श्री श्री चैतन्य चलतावली श्री, श्री गोपीनाथ क्षीरचोर यस्म दात चोरयन क्षीरभा गोपीनाथ क्षीरचोराधो भूत श्री गोपाल गोपालसिदसन येमण माधवेन्द्र नीह चोरी से क्षीर का पात्र देने से साक्षात गोपीनाथ भगवान चोर कहलाए जिनके प्रेम के प्रभाव से साक्षात श्री गोपाल जी प्रकट हुए उन महामान्य श्री माधवेंद्रपुरी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं भक्तों के सहित आनंद विहार करते करते जलेश्वर ब्रह्मकुंड मंदार आदि तीर्थों में दर्शन स्नान करते हुए महाप्रभु रेमुड़ नामक तीर्थ में पहुँचे वहां जाकर चोर गोपीनाथ भगवान के मंदिर में जाकर प्रभु ने भगवान के दर्शन किए प्रभु आनंद में विभोर होकर गोपीनाथ भगवान की बड़े ही करुण स्वर में स्तुति करने लगे स्तुति करते करते वे प्रेम में बेसुध हो गए अंत में उन्होंने भगवान के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया उसी समय भगवान के शरीर से एक पुष्पों का बड़ा भारी गुच्छा निकल ठीक प्रभु के मस्तक के ऊपर गिर पड़ा सभी दर्शनार्थी तथा पुजारी प्रभु के ऐसे भक्तिभाव को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और महाप्रभु के प्रेम की सराहना करने लगे प्रभु ने उस पुष्पगुच्छ को भगवान की प्रसादी समझकर कर भक्तिभाव से सिर पर धारण कर लिया और बहुत देर तक भक्तों के सहित मंदिर में संकीर्तन करते रहे अंत में वहीं पर रात्र में विश्राम भी किया नित्यानंद जी पूछा प्रभो इन श्री गोपीनाथ भगवान का नाम छीरचोर क्यों पड़ा प्रभु ने हंसकर उत्तर दिया आपसे क्या छिपा होगा गोपीनाथ भगवान को छीरचोर बनाने वाले आपके पूज्यपाद गुरुदेव और मेरे गुरु के भी गुरु श्री माधवेंद्रपुरी जी महाराज ही हैं उनके मुख से अपने छीरचोर भगवान की कथा अवश्य ही सुननी होगी किंतु फिर भी आप अन्य भक्तों के कल्याण के निमित्त मेरे मुख से इस कथा को सुनना चाहते हैं तो जिस प्रकार मैंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी के मुख से सुनी है उसे आपको सुनाता हूँ ऐसी कथाओं को तो बार बार सुनना चाहिए इन कथाओं के श्रवण से भगवान के पाद पद्मों में प्रीति उत्पन्न होती है और भगवान की भक्त के विषय में दृढ़ भावना होती है कि वे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त सब कुछ कर सकते हैं ऐसी कथाओं के संबंध में यह कभी भी न कहना चाहिए कि यह तो हमारी सुनी हुई है इसे फिर क्या सुने जैसे एक दिन भरपेट भोजन कर लेने पर दूसरे दिन फिर उसी प्रकार के भोजन करने की इच्छा होती है इसी प्रकार भक्तों को भगवान के संबंध की कथाएँ सुनने में कभी उपेक्षा न करनी चाहिए वे जितनी भी बार सुनने को मिल सके सुननी चाहिए भक्त और भगवत संबंधी कथाओं के संबंध में सदा अतृप्त ही बने रहना चाहिए अच्छा तो मैं चीरचोर श्री गोपीनाथ के उस पुण्य आख्यान को आप लोगों के सामने कहता हूँ आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने प्रभु के ऐसी बात सुनकर सभी भक्त उत्सुकतापूर्वक प्रभु के मुख की ओर देखने लगे और भी दस बीस भद्र पुरुष वहाँ आप गए थे देवी प्रभु के मुख से छीर चोर भगवान की कथा सुनने के निमित्त बैठ गए सबको पूर्वक अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर प्रभु बड़े ही मधुर स्वर से कहने लगे मेरे गुरुदेव भी गुरु वैकुंठवासी भगवान माधविंद्रपुरी की कृष्ण भक्ति अलौकिक थी वे अहरने श्री कृष्ण कीर्तन में ही लगे रहते थे सोते जागते वे सदा श्रीहरी के ही रूप का चिंतन करते रहते उनके जिह को भगवन नाम का ऐसा चस्का लग गया था कि वह कभी खाली नहीं रहती सदा उन जगतपति के मंगलमय मंजुल नामों का ही बखान करती रहती उनके इस उत्कट भक्ति के ही कारण भगवान को खीर की चोरी करनी पड़ी भगवान माधवेन्द्रपुरी एक बार व्रज की यात्रा करते करते गिरिराज गोवर्धन पर्वत के समीप पहुँचे वहाँ पर गिरी कानन की कमणीय छटा को देखकर वे मंत्रमुग्ध से बन गए और वहीं गिरवर के समीप विचरण करने लगे एक दिन उन्होंने गोवर्धन के निकट जंगल में एक वृक्ष के नीचे निवास किया पूरी महाराज की अयाचित वृत्ति थी वे भोजन के लिए भी किसी से याचना नहीं करते थे प्रारब्धवसात जो भी कुछ मिल जाता उसे ही संतोषपूर्वक पाकर काल्यापन करते थे उस दिन उन्हें दिन भर कुछ भी आहार नहीं मिला शाम के समय वे उसी वृक्ष के नीचे बैठे भगवान नामों का उच्चारण कर रहे थे कि उन्हें किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी वे चौंक कर पीछे की ओर देखने लगे उन्होंने क्या देखा कि एक काले रंग का ग्यारह बारह वर्ष की अवस्था वाला बालक हाथ में दूध का पात्र लिए उनकी ओर आ रहा है शरीर का रंग काला होने पर भी बालक के चेहरे पर एक अद्भुत तेज प्रकाशित हो रहा था उसके सभी अंग सुडौल सुंदर और चित्ताकर्षक थे उसने बड़े ही कोमल स्वर में कुछ हंसते हुए कहा महात्मा जी भूखे क्यों बैठे हो लो इस दूध को पी लो पूरी ने पूछा तुम कौन हो और तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि मैं यहाँ जंगल में बैठा हूँ बालक ने हँसते हुए कहा मैं जाति का ग्वाला हूँ मेरा घर इसी झाड़ी के समीप के ग्राम में है मेरी माता अभी जल भरने यहाँ आई थी उसी ने आपको यहाँ बैठे देखा था और घर जाकर उसी ने मुझसे दूध दे आने की कह दिया था इसीलिए मैं जल्दी से गौ को दूह कर आपके लिए दूध ले आया हूँ हमारे यहाँ का यह नियम है कि हमारे ग्राम के समीप कोई भूखा नहीं सोने पाता जो मांग कर खाते हैं उन्हें हम रोटी दे देते हैं और जिनका अयाचित व्रत है उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार दूध फल अथवा अन्य के बने पदार्थ दे आते हैं आप इस दूध को पी लें मैं फिर आकर इस पात्र को ले जाऊंगा। इतना कहकर वह बालक चला गया पूरी महाशय ने उस दूध को पिया इतना स्वादिष्ट दूध उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं पिया था वे मन में अत्यंत ही प्रसन्न होते हुए उस दूध को पीने लगे उनके हृदय में उस सांवले ग्वाले के लड़के की सूरत गढ़ती गई थी वे बार बार उसका चिंतन करने लगे दूध पीकर पात्र को पृथ्वी पर रख दिया और उस ग्वाल कुमार की प्रतीक्षा में बैठे रहे आधी रात्र बैठे ही बैठे बीत गई किंतु वह ग्वाल कुमार नहीं लौटा अब तो पूरी महाराज की उत्सुकता उस, उस लड़के को देखने की अधिकाधिक बढ़ने लगी उसी स्थिति में उन्हें कुछ तंद्रा सी आ गई उसी समय सामने वही बालक खड़ा हुआ दिखाई देने लगा उसने हंसते हँसते कहा पुरी मैं बहुत दिन से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था तुम आ गए या अच्छा ही हुआ ग्वालिय के लड़के के वेश में मैं ही तुम्हें दूध दे गया था अब तुम मेरी फिर से यहाँ प्रतीक्षा करो मैं यहाँ इस पास की झाड़ी के नीचे दबा हुआ पड़ा हूँ पहले मेरा यहाँ मंदिर था मेरा पुजारी मलिक्छों के भय से मुझे इस झाड़ी के नीचे गाड़ कर भाग गया था तब से मैं इस झाड़खंड में ही दबा हुआ पड़ा हूँ अब तुम मुझे यहाँ से निकालकर मेरी विधिवत पूजा करो मेरा नाम श्री गोपाल है मैंने ही इस गोवर्धन को धारण किया था तुम इसी नाम से मेरी प्रतीक्षा करना इतना कहकर वह बालक पुरी का हाथ पकड़कर उस कुंज के समीप ले गया और उन्हें वह स्थान दिखा दिया आंखें खुलने पर पूरी महाराज चारों ओर देखने लगे किंतु वहां कोई नहीं था प्रातःकाल उन्होंने ग्राम के लोगों को बुलाकर सब वृत्तांत कहा और श्री गोपाल के बताए हुए स्थान को उन्होंने खुदवाया बहुत दूर खोदने पर उसमें से एक बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण की सुंदर थी मनमोहक मूर्ति निकली पुरी ने उसी समय ग्राम वासियों से एक छप्पर छवा कर, उसमें एक ऊंचा सा आसन बनाया और उसके ऊपर उस श्री गोपाल की मूर्ति को स्थापित किया मूर्ति को स्थापित करके उन्होंने विधिवत भगवान को पंचामृत स्नान कराया फिर शीतल जल से भगवान के श्री विग्रह को खूब मल मल कर धोया सुगंधित चंदन घिसकर संपूर्ण शरीर पर लेपन किया और धूप दीप नैवेद्य तथा वन्य फल फूलों से उनकी यथाविधि पूजा की अब पूरी महाराज ने अन्नकूट उत्सव करने का निश्चय किया उस ग्राम में जितने ब्राह्मणों के घर थे सभी से कह दिया था कि वे यथाशक्ति अपने घर से भोजन की सामग्री लेकर अपनी अपनी स्त्रियों के सहित यहां अपनी अपनी रुचि के अनुसार भात भाति के व्यंजन बनावे सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्नता पूर्वक पुरी की आज्ञा का पालन किया वे अपने अपने, अपने घरों से बड़े बड़े घड़ों में दूध दही तथा घृत भर भरकर पुरी की कुटिया के समीप लाने लगे ग्वालों ने अपने घर का संपूर्ण दूध दे दिया दुकान करने वाले बनियों ने चावल बुरा तथा घृत आदि बहुत सी भोजन की सामग्री भगवान के भोग के लिए प्रदान की सुपात्र ब्राह्मणों की स्त्रियां आकर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर सुंदर पदार्थ भगवान के भोग के लिए तैयार करने लगी। पदार्थों में कच्चे पक्के का भेदभाव नहीं था जिसे जो भी बनाना आता था और जिसे जो भी अधिक प्रिय था वही अपनी शुद्ध भावना के अनुसार उसी पदार्थ को भक्तिभाव से बनाने लगी कोई तो फिलौरीदार बढ़िया कढ़ी ही बना रही हैं कोई मूंग के उड़द के बड़े ही बनाती हैं कोई दही बड़े कांजी के बड़े सोठ के बड़े बना बना कर रख रही हैं कोई पूड़ी कचौड़ी मालपुआ, मीठे पुआ, बेसन के पुआ, बाजरे की टिकिया ही बना रही हैं कोई बेसन के लड्डू मूँग के लड्डू निकोतू के लड्डू सूजी के लड्डू चूरमा के लड्डू कांगनी के लड्डू आदि भात भांति के लड्डुओं को ही भोग के लिए तैयार कर रही हैं कोई भात भाती के साग खट्टे मीठे विविध प्रकार के रायते ही बना बना कर एक ओर रखती जाती हैं कोई छोटी छोटी बाटियाँ ही बनाकर उन्हें घी के पात्र में डुबो डुबो कर रखती जा रही हैं कोई उन्हें हाथ से मींज कर चूरमा बना रही हैं कोई पतली पतली फुल्कियाँ पका रही हैं कोई कोई मोटे मोटे रोट ही बनाकर भगवान को खिलाना चाहती हैं कोई कांगनी का भात बना रही हैं तो कोई बाजरे का भात उबाल रही हैं कोई रमासों को उबालकर ही छौक रही हैं कोई चनों को फुलाकर उन्हें घी में तल रही हैं कोई अमचूर की पुदीना की मेवाओं की इमली की तथा और भी कई प्रकार की चटनियों को पीस पीस पत्थर की कटोरी में रखती जाती हैं कोई मखानों की चावलों की तथा और भी भाति भांति की खीर ही बना रही हैं कोई दूध का खोआ बनाकर पेड़ा बर्फ़ी खोआ के लड्डू गुलाब जामुन आदि फलाहारी मिठाइयाँ बना रही हैं कोई दूध की रबड़ी बना रही हैं कोई खुरचन तैयार करके दूसरी ओर रखती जाती हैं इस प्रकार सब सामान तैयार होने पर पूरी महाराज ने भगवान का भोग लगाया पता नहीं भगवान कितने दिनों के भूखे थे देखते ही देखते वे उन सभी पदार्थों को चट कर गए पूरी महाशय को बड़ा विस्मय हुआ तब भगवान ने हंसकर अपने हाथों से उन पात्रों को छू दिया भगवान के स्पर्श मात्र से ही वे सभी पदार्थ फिर ज्यों के त्यों ही हो गए पूरी महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सभी ब्रजवासी स्त्री पुरुष बालक वृद्ध तथा युवकों को वह प्रसाद बाँटा पुरी महाराज ने भगवान श्री गोपाल को प्रकट किया है यह समाचार दूर दूर तक फैल गया था हजारों स्त्री पुरुष भगवान के दर्शन के लिए आने लगे उस दिन भगवान के दर्शन को जो भी आता उसे ही पेट भरकर प्रसाद मिलता रात्रि प्र, पर्यंत हजारों आदमी आते जाते रहे किंतु अंत तक सभी को यथेष्ट प्रसाद मिला कोई भी प्रसाद से विमुख होकर नहीं गया इस प्रकार उस दिन का अन्नकूट उत्सव बड़ा ही अद्भुत रहा इसके पश्चात अन्य ग्रामों के भी पुरुष बारी बारी से श्री गोपाल भगवान का अन्नकूट करने लगे इस प्रकार रोज ही पूरी महाराज की कुटिया में अन्नकूट की धूम रहने लगी यह समाचार दूर दूर तक फैल गया मथुरा के बड़े बड़े शेठ श्री गोपाल भगवान के दर्शन को आने लगे और वे सोना चांदी हीरा जवाहिरात तथा भांति भांति के वस्त्राभूषण भगवान की भेंट करने लगे किसी पुण्यवान पुरुष ने श्री गोपाल भगवान का बड़ा भारी विशाल मंदिर बनवा दिया सभी ब्रजवासियों ने एक एक दो दो गाय मंदिर के लिए भेंट दी इससे हजारों गौें मंदिर की हो गई पूरी महाराज बड़े ही भक्तिभाव से भगवान की सेवा पूजा करने लगे उनका शरीर कुछ छीण सा हो गया था वे सेवा पूजा के लिए कोई योग्य शिष्य चाहते थे उसी समय गौड़ देश से दो सुंदर युवक आकर पुरी महाराज के शरणापन्न हुए पुरी ने उन्हें योग्य समझ कर दीक्षित किया और उन्हें श्री गोपाल भगवान की पूजा का काम सौंपा इस प्रकार दो वर्षों तक पुरी महाराज श्री गोपाल भगवान की पूजा करते रहे